ईश्वर के असीम कृपा से हम लोग पंचदशि के जो नवम प्रकरण है ध्यानदीप प्रकरण उसको लेकर विचार कर रहे तो अभी तक ये विचार हुआ जो साधक श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा उस परम तत्व को अर्थात आत्मतत्व को जानने में अग्रसर हो जाता है तभी वहां अनेक प्रतिबंध आ जाते हैं तो जब तक प्रतिबंधक रहेगा तब तक ज्ञान होने नहीं देगा इसलिए यहां आचार्य विद्यारण्य स्वामी जी ने बहुत सुंदर शब्दों के द्वारा वहां प्रतिबंधकों का वर्णन किया सबसे पहले ये भूत प्रतिबंधक अथवा अतीत प्रतिबंधक उसका चित्रण हम लोगों का सामने कर दिया भूत का मतलब जब आप श्रवण मनन निधि ध्यासन में लगे हे पूर्वाश्रम को छोड़ करके आध्यात्मिक की ओर जा रहे हैं पीछे का कोई ना कोई ऐसा प्रबल जो स्मरण है वो आपको व्यवधान करता है जैसे यहां भैंस का दृष्टान्त ये केवल उपलक्षण मात्र है सभी का पास भैंस हो गया ऐसी बात नहीं और कोई भी हो सकता है ये केवल दृष्टान्त और उसके बाद हम लोगों ने कल विचार किया वर्तमान प्रतिबंध वर्तमान प्रतिबंध कितना है कितने प्रकार के चार प्रकार के प्रथम है विषयाशक्ति दूसरी है बुद्धिमान्यता अथवा प्रज्ञा मान्यता प्रज्ञा और बुद्धि एक ही है मान्यता, तीसरा है कुतर्क और चौथा है विपर्य दुराग्रह मित्या ज्ञान से होने वाला दुराग्रह एक चार चीज है प्रतिबंधक प्रतिबंध का, का मतलब भी कल बता दिया था आपके पास पर्याप्त कारण है पुष्कल कारण है तो भी कार्य होने नहीं देता उसी का नाम है प्रतिबंध कारण का अभाव को प्रतिबंधक नहीं मानते हैं सामग्री का विकल्प है वो प्रतिबंधक नहीं है क्योंकि आपके पास सामग्री नहीं इसलिए कार्य नहीं हो रहे यहां पूरा सामग्री है आपके पास सभी कारण है तो भी कार्य नहीं हो रहे तभी उसको प्रतिबंधक मानते तो आगे जो वर्तमान प्रतिबंधक है वो निवृत्ति कैसा करे <coughs> क्या ये प्रारब्ध के आधीन है ईश्वर के आधीन है अथवा पुरुषार्थ के आधीन है देखिए कुछ होता है पुरुषार्थ से आप हटा सकते और कुछ है पुरुषार्थ से आप हटा नहीं सकते वो प्रारब्ध के आधीन है वो ईश्वर के हाथ में तो इसलिए जो चार प्रतिबंधक है वर्तमान क्या पुरुषार्थ के द्वारा इन प्रतिबंधों को हम हटा सकते हैं अथवा तो नहीं सकते ऐसा जिज्ञासा होने पर इस चार प्रतिबंध को हम पुरुषार्थ के द्वारा निवर्त कर सकते जैसा भूत प्रतिबंधक है उसको भी हम हटा सकते हैं वैसे ही वर्तमान प्रतिबंधक को भी हटा सकते हैं। उशि को ही बताने के लिए 44 चौव्ली श्लोकार चौव्ली श्लोक श्रवण त्र तोचितैक्ष नीतेबंदे श्य ब्रह्मत्वु विद्यारण्य स्वामी जी बता रहे अरे साधक ये वर्तमान प्रतिबंधक है उसको आप हटा सकते कैसा शमाध्य शमाध्ये अर्थात शमादि साधनों के द्वारा देखिये शमा आदि है क्षम आदि जिनका भूरी समास है <coughs> समास होता है ना अलग अलग एक भूरी समास होता है क्षमा आदि में जिनका तो क्षम आदि में जिनका जैसा राम है आदि में जिनके किनके आदि में है सीता और लक्ष्मण के आदि में क्योंकि राम है सीता है लक्ष्मण है तीन है तो राम है आदि में बोलते इन दोनों के आदि में राम है वैसे ही यहां बोल रहे हैं। शम है आदि में जिनका और भी कोई होगा जैसा वहां राम आदि में जिनका मतलब राम से अतिरिक्त और कुछ है अकेला को थोड़ा बोला जाता है कोई अकेला जा रहे व्यक्ति देवदत्ता तो देवदत्ता आदि में जिन का ये नहीं होता है और लोग हो क्रम से जा रहे वो भी क्रम से जा रहे तभी होगा साथ में जा रहे है तभी नहीं चलेगा एक के पीछे एक -एपीछे, एक के पीछे एक एक के पीछे जा रहे तभी ये नियम बनता वैसे यहां शम है आदि में जिन का और कौन है शम है दम है उपरति है तितिक्षा है श्रद्धा है समाधान ष संपत्ति बताए ना ये तो शम किसको कहते हैं सामान्यतः सुने हैं अंतर इंद्रिया निग्रह अंतर मतलब हमारे दो इंद्रिय हैं ना बाह्य इंद्रिया और अंतर इंद्रिया बाह्य जो करण है कर्ण का मतलब साधन बाह्य विषयों को ग्रहण करने का जो साधन है उनका नाम करण उसको बाह्य करण कहा दिया और अंदर जो विषय है उसको ग्रहण करने का साधन को करण बोल दिया करण का मतलब साधन होता है तो दो करण है बाह्य करण और करण। तो इसलिए श्रम का अर्थ होता है अंतकरण निग्रह ऐसा प्रसिद्ध है। किंतु भगवान ने एक जगह किया कि भगवान्षकार्जुनेजगा कि विरज्य विषयाव्रा दोषदृष्ट मुहुर्मुहु स्वक्ष्ये निवस्थ मनसा शम उच्य विरज्ज विषयाव्रात विषयों का जो व्रात मतलब समुदाय सारे जो विषय हैं इन विषयों का समुदाय से विरक्त होकर तो विरज्जहा विषयावराता कैसा विरक्त होगा उसको दोष दोषदृष्ट पहले विषयाशक्ति बताया था ना पीछे योग सूत्र में भी बता लिया है तो वैराग्य कैसा होगा विशेषु दोष दर्शन विषयों में दोष दर्शन होने से आप उस विषयों से नफरत आएगी उसे निवृत्त हो जाएंगे जब तक दोष दृष्टि नहीं हो गई विषयाशक्ति होते रहेंगे यही आचार्य ने दो दृष्टांत दिए हैं विद्यारण्य स्वामी जी ने एक तो अत्यंत रूपवती वेश्या, सुंदर है अत्यंत रूपवती है वेश कामुक पुरुष उसे अत्यंत कामित भी हो रहे किंतु अंत रोगव दृष्टा उसके अंदर है ऐसा एक रोग है ऐसा उनको मालूम पड़ा कू रमेता कौन उनके साथ संबंध करेंगे क्यों दोष देगा मोहित भी है सब कुछ है किंतु दोष होने के कारण उससे निवृत्त हो गया एक दृष्टा दूसरा है अत्यंत बुभुक्ष व्यक्ति है भूखा है दो तीन दिन से नहीं खाया है उसके सामने बढ़िया बढ़िया भोजन आपने लाके रख दिया बहुत सुंदर पूरी है सब कुछ किसी ने आके अभी खाने के लिए उठाया उतने में एक बूंद विष डाल दिया तो कौन भोजन करेगा नहीं करेगा भूखा है तीन दिन से तो भी भोजन नहीं करेगा। क्यों दोष देगा ये दो दृष्टान दिए है आचार्य ने वैसे ही विषयों में दोष दर्शन इसलिए बता रहे दोष दृष्टि लोक में भी देखे <coughs> मान लीजिए उदाहरण के लिए किसी को मिठाई रसगुल्ला अच्छा लगता मान लीजिए रसगुल्ला खाने का और जिस दिन रसगुल्लाएं आप थोड़ा विचार कर दीजिए ये रसगुल्ला किसने बनाया होगा बनाते समय क्या उन्होंने मुंह में हाथों ने डाल दिया अथवा अन्य कुछ गंदा के हाथ में नहीं लगा शौच करके हाथ धोया था क्या नहीं अथवा उसमें थ्रोक गिर गई क्या नहीं ये आप विचार करेंगे उस दिन खाएंगे नहीं एक काशी में एक बार घटी हुई घटाना हम पाले पाले गए थे काशी में वे महात्मा आ गए मैंने सोचा वहां विशेष मिठाई बनाते लवंग लता बोल के काशी में मैं लाने गया वो जो पान खाया था कु में देखा पान खा के ये गुरु ऐसा करके बोलते तो पान खा रहा था मुंह में बोले स्वामी जी क्या चाहिए मैं देखा मुझे नहीं चाहिए तो क्यों ये तो भात का थे सब उसमें गिर रहे तो वापस आए। तो कहने का तात्पर्य यह है जहां दोष दृष्टि होती है विषयों से निवृत्त इसलिए हम बता रहे व्रात दोषदृष्ट विरज्या विषया व्रात दोषदृष्ट मोह मोह भगवान बाश्यकार जी ने अन्यत्र बता दिया बार बार उसके बाद क्या किया विषयों तो आप हट गए तो स्वलक्ष्य अपना जो लक्ष्य है उसमें नियतावस्था अपने लक्ष्य में ही स्थिर होना मनसा शम उच्चते ये शम का लक्षण क्या है केवल अंतर इंद्रिय निग्रह नहीं अथवा दूसरी जगह में अन्यत्र किया है श्रवण मनन निदिध्यासन ये तो आवश्यक है सारा मन निग्रह करेंगे तो श्रवण मनन निदिध्यासन कैसे करेंगे तो श्रवण मनन निधिध्यासन से अतिरिक्त जो अन्य विषय है अथवा शास्त्र से अतिरिक्त विषय है उनसे उपलब्ध होना ये मन का निग्रह है। बिल्कुल इन्हें मन का निग्रह किया आप श्रवण में भी प्रवृत्त नहीं होंगे मनन भी नहीं करेंगे निधि ध्यासन भी नहीं करेंगे इनको छोड़ करके ये शम हो गया दम का मतलब है अंतर इंद्रिया निग्रह अंदर के जो इंद्रिय है उसको बाह्य इंद्रिय उसी को ही भगवान बाश्यकार ने कहा विषय्यो पराव्रत्या स्थापनम स्वगोलके। इंद्रियों का जो स्वभाव है कटुपनिषद में आप लोगों ने श्रवण किया होगा पदांच खाने वितरण स्वयं इसलिए परांच बहिर्मुख है इंद्रिया निरंतर निरंतर बहिर्मुख मतलब बोलते अपने अपने विषयों के ओर बहते रहते इसलिए विषय परावृत्तियां उन विषयों से परावृत्तियां बोलते हटा करके ठीक है विषयों से तो हटा दिया इंद्रियों को क्या करें स्वगोल अपना अपना गोलक में ही स्थित रखना अपने अपने जो गोलक उसी का नाम है दम कहा दिया अथवा जितना शरीर यात्रा और शास्त्र आदि के विषय में इंद्रियों की प्रवृत्ति हो रही वो तो आवश्यक है उससे अतिरिक्त प्रवृत्ति नहीं होना बिल्कुल यदि आप बाह्य इंद्रियों को निग्रह किया मान लीजिए तो शास्त्र का अध्ययन कहां से आंख को बिल्कुल बाहर जाना ही बंद करवा दिया तो शास्त्र कहां से देखेंगे आप शास्त्र नहीं देख सकते कान से सुनना ही बंद किया तो कैसा वेदांत तो सुनेंगे यदि बिल्कुल यदि आपने इंद्रियों को निग्रह किया सामान्य परिभाषा क्या है दम की बाह्य इंद्रिया निग्रह अपने बाह्य इंद्रिय निग्रह किया चक्षु को भी निग्रह किया श्रवण इंद्रियों को निग्रह किया तो सुनेंगे कहां से वेदांत तो सुनने बिना चलेगा नहीं इसलिए वहां लक्षण किया है जितना शास्त्र है जितना आवश्यक है उनसे अतिरिक्त विषयों में इंद्रियों को बाहर नहीं जाना यही वास्तव में क्या है दम है। और बहुत लोग बोलते दम बोलते इंद्रियों को फोड़ दे दो ये शास्त्र कभी नहीं आंख बाहर जा रहा है इसलिए आंख को फोड़ दे दो ये दम नहीं है अर्थात उसको वृत्ति को आप अंदर कर ये दम हो गया कुछ के बाद उपरती ऊपरति का मतलब बाह्य अनालंबनम वृत्ति बाह्य विषयों में आलंबन ना करते हुए उस वृत्ति को अंदर ही ये करना उसी को बोलते उपरत ही बाह्य विषयों से सारा उपरत होना तितीक्ष भी होना चाहिए तितीक्ष का भी वहां लक्षण किया सहना सर्वदुख सहनम सर्व प्रतिकार के रहित विवेक छोड़ामे में सब दुखों को सहन करना ये तितीक्षा हो गई और श्रद्धा मतलब शास्त्रश्या गुरुवाक्यश् शास्त्र और गुरु वाक्य है सत्यत्व बुद्धि अवधारणा क्योंकि शास्त्र है गुरु है वो कभी झूठ नहीं बोल सकते उसमें सत्यत्व का जो अवधारण करना इसी का नाम है श्रद्धा और अंतिम में बता दिया समाधान समाधान का मतलब ये नहीं लोग ने बोलते उसका समाधान हो गया या सम्यक अवधानम भगवान भाष्यकर जी ने वहां किया सर्वदा स्थापन बुद्धि शुद्ध ब्रह्मणि सर्वता अर्थात सभी प्रकार से सदा ये हमारी बुद्धि परमात्मा में ही लगे जो भी काम कर रहे यद्यद कर्म करो मैं तत्दिल शंभोतवाराधन इस दृष्टि से परमात्मा में लगे तभी माना जाता है समाधान सम्यक अच्छे प्रकार से एक वस्तु में बुद्धि को टिकाना इसी का नाम है समाधान इसलिए हम बता रहे शमाध्यय आदि से सब लेना जो शम दम तीक्षादि साधनों से और इतने होने से काम नहीं चलेगा ये तो बहिरंग साधन हो गए ना दो साधन है एक अंतरंग साधन एक बहिरंग साधन क्षमादि हो गए बहिरंग साधन किसके अपेक्षा देखिए ये बहिरंग अंतरंग अपेक्षाकृत होता है ये बाहर है ये अंदर है वैसे ही यह सवर्ण मनन निधिध्यासन के अपेक्षा वो बहिरंग है तो इसलिए बोल रहे हैं आगे अंतरंग साधन बता श्रवण आदि, श्रवण मनन आदि उपाय है क्योंकि विषयों के ओर मन जा रहे बार बार अब बार बार श्रवण करो श्रवण के बाद मनन भी करो चिंतन करो क्यों मेरा मन बाहर जा रहा है और इस दृष्ट के ओर क्यों नहीं जा रहा है? मेरे अंदर क्या दोष है इत्यादि के द्वारा मनन से भी ये दोषों को आप हटा सकते हैं इसलिए बता रहे श्रवणाद्य श्रवण मननादि उपायों से दो उपाय बता दिया। एक क्षमाद्य भैरंग साधन और श्रवणादि अंतरंग साधन तत्र तत्र उचित त्र तहां जहां, जहां प्रतिबंधक की निवृत्ति में जहां जहां जो प्रतिबंधक है मालूम पड़ता है किसमें प्रतिबंधक आ रहे करके तो इसलिए तत्र तत्र बोलते जहां जहां प्रतिबंधक की निवृत्ति में उचितई उचित बोलते योग्य साधन द्वारा सभी के लिए सभी नहीं है जहां उचित वहां वहां तो इसलिए बोल रहे उचित मतलब योग्य साधन के द्वारा अर्थात जिन प्रतिबंधक के क्षय में जो समाधि योग्य हो उन साधन के द्वारा कभी कभी प्रतिबंधक समाधि से नहीं हट रहे श्रवण से हटेंगे कुछ समाधि से हट सकते हैं कुछ श्रवणादि से भी हट जाते हैं अलग अलग माना है तो इसलिए हम बता रहे जिन जिन साधनों के द्वारा जो प्रतिबंधक हट जाएगा योग्य के अनुसार इसलिए बता रहे तत्र तत्र उचित तोल बोलतो जहां जहा प्रतिबंधक की निवृत्ति में उचित ही बोल योग्य साधन द्वारा योग्य जो साधन है उसके द्वारा क्या करें नीचे अन्वय उसका अश्विन प्रतिबंधे वहां लेकिन नीते है उसके बाद अश्विन है प्रतिबंधे तो अस्मिन अस्त क्षय नीते वहां वह क्षय नीते बोलतो इस वर्तमान अस्मिन शब्द से लेना वर्तमान ये जो वर्तमान प्रतिबंध का क्षय नीते बोलतो विनाश कर देने पर अतः निवृत्त होने पर किनके जिन जिन साधनों के द्वारा योग्य साधनों के द्वारा उचित योग्य प्रतिबंध निवृत्त होने पर तो ये बोला अश्विन प्रतिबंधे वर्तमान प्रतिबंधे क्षयम नीते मतलब विनाश अथवा निवृत्ति होने पर उससे क्या होगा ये प्रतिबंधे है ना सप्तमी होने पर अतः स्वश ब्रह्मत्व अश्नुते ये अतः है पंचम अर्थ में अस्मात अर्थ में तहशिल प्रत्यय होता है तो अतः अतः बोलते प्रतिबंध के निवृत्ति होने से अस्मा का मतलब योग्य साधनों के द्वारा प्रतिबंध के निवृत्ति होने से पंचमी अतः प्रतिबंधक निवृत्ति होने से ही क्या होगा स्वश ब्रह्मत्व अस्नुते ब्रह्मत्वम अस्नुते कहता तो काम हो जाता स्वश क्यों प्रयोग किया ब्रह्मत्व का जो प्रतिबंधक निवृत्त हो गया तो ब्रह्मत्व को प्राप्त करेंगे तो यहां विद्यारण्य स्वामी ने स्वच्छ शब्द घुसार दिया तो इसलिए स्वच्छ प्रयोग किया ब्रह्म कोई अलग नहीं है मांडुक्य में देखे अयमात्मा ब्रह्म ब्रह्मा और आत्मा दो तत्व ने है। इसलिए स्वच्छ प्रयोग किया स्वच्छ ब्रह्मत्वम अर्थात अपना स्वरूप प्रत्येक आत्मा का ब्रह्म भाव क्योंकि हमारे में दो भाव है एक जीव भाव है एक ब्रह्म भाव है ब्रह्म कोई अलग नहीं हमारा स्वरूप ही है इसलिए अपना स्वरूप ब्रह्मभूत है उसको प्राप्त करते अभी तक जो हम लोग हैं अपना स्वरूप जीव भाव से प्रतिबंधक जहां हट जाएंगे तभी अपना वास्तव स्वरूप है अपना यथार्थ स्वरूप है अपना जो पूर्ण स्वरूप है उसी का नाम है ब्रह्म उस ब्रह्म तत्व को अश्नुते यद्यपि अस्नुते का अर्थ है खाना भी अर्थ होता है किंतु तो यहां अस्नुते मतलब प्राप्ति प्राप्त करता है यहां अस्नुते का मतलब है प्राप्त करता है कौन प्राप्त करता है अधिकारी जिस अधिकारी ने इन साधनों के द्वारा प्रतिबंधों को निवृत्त किया वो जो अधिकारी है अपना वास्तव ब्रह्मस्वरूप को प्राप्त करता है अच्छा प्राप्त करता है यहां भी दो आ गया प्राप्त करने का मतलब ह्वैत हो क्या नहीं तो यही हम प्रश्न उठा रहे हैं। प्राप्त करता है कौन अधिकारी जैसा आपने यहां सत्संग भवन को प्राप्त किया तो कैसा प्राप्त करता? करता है इसलिए यहां प्राप्त करता है प्राप्त से प्राप्ति दो है ना निवृत्त निवृत्ति प्राप्त से प्राप्ति एक अप्राप्ति की प्राप्ति होती है और एक प्राप्ति की प्राप्ति तो अप्राप्ति की प्राप्ति और प्राप्ति की प्राप्ति में क्या अंतर है? है।, तो है मतलब ये तो तो तो तो मतलब है अप्राप्ति की प्राप्ति मतलब अभाव को निवृत्त करना जैसा उदाहरण के लिए मेरे पास गाड़ी का अभाव है अथवा मोबाइल का अभाव है अब तक क्या है अप्राप्त है ना अप्राप्त मतलब मोबाइल का अभाव है और उस अभाव को अपने हटा दिया तो मोबाइल जिस समय आ गया उसका अभाव क्या होगा हट गए ना तो अभाव की जो निवृत्ति है उसी का नाम है अप्राप्ति की प्राप्ति और अज्ञान की निवृत्ति है ये प्राप्ति की प्राप्ति वहां अभाव को नहीं हटाना तत्व तो आपके पास पहले से है किंतु अज्ञान की निवृत्ति तो अभाव की निवृत्ति है अप्राप्ति की प्राप्ति अज्ञान की निवृत्ति है प्राप्त वस्तु आपके पास ही है किंतु आप ढूंढ रहे वही है परिभाषा इनकी दोनों के कोई पूछेंगे अप्राप्ति अप्राप्ति की प्राप्ति और प्राप्ति की प्राप्ति में क्या अंतर है बस यही अंतर है लक्षण होता है ना हर एक वस्तु का बस यही लक्षण है अभाव को निवृत्त करना अभाव को हटाना ये हो गया अप्राप्ति की प्राप्ति अप्राप्ति मतलब अभाव अप्राप्ति का अर्थ ही क्या है अभाव है हमारा पास मोबाइल अप्राप्ति मतलब क्या है मोबाइल का अभाव है गाड़ी अप्राप्ति हो गई मतलब क्या है गाड़ी का अभाव है उस अप्राप्ति को हटा दिया अभाव को कभी हटेगा उसको प्राप्त किया इसलिए अभाव का निवृत्त हो गया तो अप्राप्ति की प्राप्ति हो गई तो इसलिए अभी तक हमारे पास नहीं है अभाव है ना उस अभाव को हटा दिया वस्तु तो आने पर और यहां क्या है अज्ञान की निवृत्ति वस्तु तो है आपके पास किंतु अज्ञान है ज्ञान नहीं जैसा वहां छंदु के उपनिषद में दृष्टान्त यथा हिरण्य निदीम करके सोना खजाना आपका जमीन के नीचे ही है उसके ऊपर बैठ रहे सो रहे सब कुछ किंतु मैं गरीब हूं खाने के लिए नहीं हूं और किसी ने कहा दिया आपका वचन ने अरे तेरा पास धन है इधर आगाध पड़ा है खोदो देखिये पहले वहां देखे मैं गरीब हूं मेरे पास कुछ धन नहीं है ये भावता तो ये है असत्वापाद आवरण अर्थात मेरे पास धन नहीं है तो आपका वचन अर्थात यथार्थ वक्ता ने कहा रे तेरे पास आगाध धन है ये नीचे है। तो असत्वापाद आवरण हाथा उसका अंदर होगा हाँ मेरे पास धन है मैं गरीब नहीं हूं किंतु प्राप्त नहीं हुआ अभी तक प्राप्त होने के लिए कोदना पड़ेगा मिट्टी पत्थर उसके बाद जिस समय धन का दर्शन हो गया तो अभान वादावरण भी हट जाएगा वैसा ही हम भी सोच रहे हमारे पास धन नहीं है धन का मतलब ये धन नहीं आत्मा धन तो शास्त्र और गुरु कहा रहे अरे तेरे पास है तेरा स्वरूप है इतना मान, मान लिया किंतु भान क्यों नहीं हो रहे बस ये प्रतिबंधकार दोष है मिट्टी इनको हटाना पड़ेगा तभी उसका अनुभव होता है इसलिए यहां है प्राप्त प्राप्ति वस्तु है पहले से और अज्ञान के कारण अप्राप्त जैसा अप्राप्त नहीं है और अज्ञान हटते हुए बोलते हैं मिल गया मिल गया करके ये तो हर एक व्यक्ति का अनुभव है स्वयं को होता है कभी कभी वो तो रखिए ढूंढते इधर उधर बाद में बोला रे मिल गया मिल गया एक महात्मा थे हम उल्लास उल्लासनगर में थे वृद्ध थे रात्रे में टॉर्च से ढूंढ रहे उधर उधर मैंने पूछा स्वामी जी क्या ढूंढ रहे बोलते टॉर्च ढूंढ रहे हो <laughs> टॉर्च जला रहे ढूंढ रहे क्या बोलते टॉर्च ढूंढ रहे महाराज आपके हाथ अरे टॉर्च से टॉर्च ढूंढ रहे ट्वार हाथ में है किन्तु ढूंढ रहे किसको टॉर्च जला भी दिया वैसे ही तत्व तो हमारे पास है हम ढूंढ रहे बाहर मिलेगा मिलेगा कहां मिलेगा वो तो इसी प्रकार ये है प्राप्त प्राप्ति यही बता रहे ब्रह्म स्नुति अर्थात अपना स्वरूपभूत ब्रह्म तत्व है तो स्वस्थ शब्द से व्यावृत्त किसे किया जीव भाव को व्यावृत्ति किया नहीं तो केवल इतने से काम होगा ब्रह्मत्व अश्नु स्वच्छ देने का कोई आवश्यकता नहीं थी इसलिए बता दिया है अभेदत्व को दिखाने के लिए अथवा एक अर्थ ये भी कर सकते स्वच्छ शब्द से लेजिए तुम पद स्वच्छ शब्द के द्वारा तुम पद का वाच्य नहीं लेना दो है ना तुम पद में लक्ष्य लेना और ब्रह्म शब्द से तत्पद का लक्ष्य अश्नुते शब्द से लेना अभेद तत्व में से है ना ये भी अर्थ कर सकते हैं स्वश ब्रह्मत्व अश्नुते तो स्वश शब्द के द्वारा तम पद ब्रह्मत्व शब्द के द्वारा तत्पद अश्मते शब्द के द्वारा अशी शब्द तो दोनों अर्थात ब्रह्मास्मि इति अनुभूयते अर्थ हो गया तत्वमसी उपदेश शिष्य को क्या बोध होता है गुरुजी उपदेश कर रहे तत्वमछी तो तत्वमसी का बोध होना चाहिए अहम् अच्छा घट बोले तो घट का बोध होता है उसी प्रकार तत्वमसी भी तत्वमसी का बोध होना चाहिए किंतु वहां ऐसा नहीं अहम वैसे यहां भी अहम् ब्रह्मास्मि ये जो अनुभव है इसी को यहां बोल रहे स्वश्या ब्रह्मत्व अश्नुते प्राप्त होता है इसी का नाम प्राप्त श्या प्राप्त यहां तक दो प्रतिबंधक भूत और वर्तमान इसमें तो है ही नहीं हमारे टिप्पणी वाले दिया है ना किताब है हाँ चलो कल रामकृष्णा ठीक है क्या हाँ ये तो हमारे पास किताब नहीं था हम पूछे कि किताब बुलाए करके अच्छा <coughs> देखे ठीक है मैं देखी अश्पी प्रतिबंधा केन निवृत्तिरिता आहध मतलब वर्तमान ये संस्कृत में है ना इदम शब्द का अश्वंत इस प्रतिबंध कौन अभी प्रकृति में हम लोग विचार कर रहे हैं वर्तमान रहे हैं। इस वर्तमान प्रतिबंध के निवृत्ति के ना बोलते के न ये के है ना तृतीय प्रश्नवाचक के न बोलते किस साधन के द्वारा किन उपायों के द्वारा के न साधन नवृत्ति ये जो प्रतिबंधक बता दिए आपने चार प्रकार के ये जो चार प्रकार के प्रतिबंधक किन साधनों के द्वारा निवृत्ति बोल हट जाते ये यहां तक प्रश्न है निवृत्ति तक अभी देखिए निवृत्ति आगे इत्यता आह ये बात है निवृत्ति है ना विसर्गो को राह हो गया और ई मिल गया उसमें यहां तक प्रश्न वचन है कहां तक अश्पी प्रतिबंध से की ये तक प्रश्न वचक है उत्तर दे रहे इत्यता आहा इत्यता मतलब इस प्रकार जिज्ञासु ने जो प्रश्न किया था उस प्रश्न के उत्तर में आहा बोल तो सुनो तो बता रहे मूल में क्षमाध्यी करके तो उसका उत्तर हो गया कौन ये शमादि श्रवणादि है वर्तमान प्रतिबंधक के निवृत्ति का कारण है वहां जोर दीजिए एक वाक्य था बना दीजिए क्षमाध्य का अर्थ कर रहे शमादय शमादि का मतलब क्षमादय आदि शब्द है आदि आदि आदय एक कार है हरि हरि हरया गुरु गुरु गुरता है बहुवचन है तो क्षमादया क्षमादय मतलब कौन है तो उठा रहे हैं, शांतो दांत उपरति तितिक्षु समाहितो भूतवा बृहदारण्यक उपनिषद में आता है शांतो दान्तो उपरति करके तो शांतो उसका अर्थ तो मैंने किया शांत का शांत का मतलब है अंतर इंद्रिया निग्रह मनु को निग्रह करना पूर्ण रूपेण नहीं जितना उस तत्व को जानने के लिए आवश्यकता है श्रवण मनन आदि उनसे अतिरिक्त अनात्मा विषय में मनु को रुका। रुकना यही दांत भी ऐशय दांत का मतलब बाह्य इंद्रिया निग्रह तो शांतो शांत दांत तितिक्षु मतलब षड संपत्ति इनका तो व्याख्या बता दिया तितिक्षा है श्रद्धा है समाधान तो समाहितो भूतवा समाहितो बोलते समाधान इनसे समा तो कर ये किसका अर्थ किया इति श्रुत्युक्त ये स्वयं श्रुति ने साधन बता दिया किनके लिए जिज्ञासु साधक है वो अपने लक्ष्य के ओर जा रहे बार बार प्रतिबंध आ रहे उन प्रतिबंधों को हटाने के लिए श्रुति ने उपाय बता दिया इसलिए श्रुत्युक्त एक और श्रवणादय ये साधनों से संपन्न होकर उसके बाद श्रवणादया श्रवण है आदि में जिनका तो उसी का अर्थ कर रहे श्रवण मनन निदिध्यासन तीनों वही उठा रहे ब्रहदाण्य आत्मवारे द्रष्टव्या श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्याशितव्य याज्ञवल्यजे अपने पत्नी मैत्रेय को वहां उपदेश कर रहे याज्ञावल्के के दो पत्नियां थी ना मैत्रेय और कात्यायनी तो याज्ञावल्के के मन में ये विचार आया अभी यहां से इस आश्रम से मुझे ऊपर उठना है संन्यास आश्रम में प्रवेश करना है उन्होंने सोचा मेरे पास पर्याप्त संपत्ति है इन दोनों को अंतम करवाणी वहां आया अंतम बोल तो बंटवारा करो मैत्री बड़ी थी उनको बुला के कहा दिया उन्होंने वहां प्रश्न किया भगवन क्या ये धन के द्वारा मैं अमरत्व को प्राप्त कर सकती आज्ञावल क्या ने कहा ना वित्ते न अमृतत्व मां समझती हे मैत्री वित्त उपलक्षित कर्म मिले भगवान भाषा धन और कर्म से तुम अमर नहीं हो सकते किंतु यावतू जीवित जैसा संसार में कोई व्यक्ति जिसके पास पर्याप्त साधन है आराम से जीवन व्यतीत कर सकता है जितना संभव है उतना होगा अमृत नहीं हो तभी उन्होंने कहा जिस धन के द्वारा मुझे अमृतत्व नहीं हो, मिलेगा वो धन नहीं चाहिए मुझे अमृतत्व का उपाय बता दें तभी जाके उन्होंने कहा न वारी जाया कामाया करके वैराग्य ने दिया। कोई भी व्यक्ति पत्नी से प्रेम करता है पत्नी के लिए नहीं अपने स्वार्थ के लिए ही पत्नी से प्रेम करता कोई पति से प्रेम करता है पति के लिए नहीं उसी प्रकार संसार में जो भी वस्तु में हम प्रेम कर रहे वस्तु के लिए नहीं अपने अपने स्वार्थ के लिए आत्मा के लिए इसलिए आत्मवारे द्रष्टव्य उसके बाद ये हे मैत्रे आत्म को देखना चाहिए द्रष्टव्या श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासिता वहां का प्रकाण इसलिए हम बता रहे द्रष्टव्य छोड़ दिया क्योंकि वह लक्ष्य है ना साधन को बता रहे मूल स्रूचि है द्रष्टव्यो स्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासिता यहां भी आत्मा को यदि आपने देख लिया तो उसके बाद क्या सुनने की श्रुति के अनुसार क्या है पहले वो वा? आत्मावारे त्रिष्ठव्य उसके बाद श्रोतव्य उसके बाद मंतव्य उसके बाद अभी यदि आत्मा को आपने दर्शन किया तो सुधे की क्या हो है? नहीं इसका दो समाधान क्या है एक है पाटक्रमाद अर्थक्रमा बलेशी एक पाठ क्रम होता है जैसा बोल दे आपको किसी ने अरे अब आए अच्छे भोजन करो उसके बाद नहीं वहां चावल आए रोटी दाट है, उसे रोटी बनाओ अभी यहां भोजन करो बोल रहे उसके बाद बनाओ तो इसलिए आपको यह करना पहले करना पड़ेगा पहले भोजन बनाओ उसके बाद भोजन करो प्रयोग आपने इस प्रकार किया किंतु अर्थ करते समय पहले पहले भोजन बनाओ उसके बाद भोजन करो वैसे ही पाठ क्रम है आपका आत्मवारे दृष्टव्य उसके बाद श्रोतव्य उसके बाद मंतव्य उसके बाद निधि ये पड़ा है अर्थ करते समय पहले आत्मवारे श्रोतव्य मंतव्य निद्याचितव्य अनंतरम द्रष्टव्य यह अर्थ कर एक मीमांसा में न्याय है पाठक्रमाद अर्थक्रम बलियशी पाठक्रम के अपेक्षा अर्थक्रम बलवान होता है तो अर्थक्रम के अनुसार दृष्टव्य बाद में है एक अथवा आत्मवारे दृष्टव्य है यह हमारा उद्देश्य है लक्ष्य है आत्मा का दर्शन करना चाहिए अनुभव करना चाहिए कैसा करें श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासिताव्य ये भी अर्थ है पहले लक्ष्य को बता दे उद्देश्य को सभी मनुष्यों का उद्देश्य एक ही है क्या आत्मा आत्मावारे द्रष्टव्य तो जिज्ञासा होगी कैसा दर्शन करें? तो पहले श्रवण करो मनन करो निधि करो इस प्रकार वहां के? यहां तीन ही उटारा इसलिए साधन परक है तो इसलिए बोल रहे श्रोतव्य का मतलब केवल सुनना मात्र नहीं एक कान से सुनकर के दूसरे में छोड़ना वहां अर्थ क्या है उपक्रमा आदि शडलिंग के सहित अर्थ का निर्णय करते हुए सुनना वहां अर्थ क्या उपक्रम उपसंववार होता है देखिए किसी का भी आप निर्णय करेंगे उपक्रम उपसंवार वक्ता का भी निर्णय उससे ही होता है चाहे तो वक्ता कितना भी बढ़िया बोले बोलते बहुत बढ़िया बोल दिया यदि उसमें उपक्रम उपसंवाद ना हो उसको नहीं माना जाता है उपक्रम बोल तो प्रारंभ उपसंवाद बोलते समाप्ति तो प्रारंभ और समाप्ति दोनों एक होना चाहिए बीच में उसमें भिन्न भिन्न ये आते तो इसीलिए यहां उपक्रम उपसंहार के सहित उस अर्थ का निर्णय करते हुए सुनना इसी का नाम है श्रवण कहा उसके बाद श्रवण से क्या होता है प्रमाणगत दोष हट जाता है प्रमाणगत दोष है प्रमेयत दोष है प्रमाण है शास्त्र प्रमाण किसको कहते हैं? जिसके द्वारा प्रमा का ज्ञान होता है उसी का नाम है प्रमाण जैसा ये पुष्प का ज्ञान हो रहे किससे हो रहा है चक्षुष ये प्रमाण हो गया प्रत्यक्ष प्रमाण तो ये है प्रमेय है इसका ज्ञान हो रहा है तो जिसके द्वारा प्रमेय का अथवा ज्ञेय का ज्ञान होता है उसी का नाम है प्रमाण तो इसलिए हम बता रहे तो श्रवण के द्वारा प्रमाणगत दोष निवृत्त हो गए ठीक ठीक से उसके बाद कोई संदेह नहीं रहेगा किंतु प्रमेय में संदेह रहेगा प्रमेय मतलब जो तो प्रमाण के द्वारा जिसका बोध किया यहां प्रमेय तत्व है आत्मा परमात्मा उसको हटाने के लिए वहां क्या है मनन मनन के द्वारा प्रमेयगत दोष हट जाता है इसने बता रहे मनन और निधिध्यासन के द्वारा विक्षेप की निवृत्ति होती है इसलिए वह स्तर वर्तव्यो मंतव्यो निधिध्यासितिश्रुति भी श्रुति अभिहिता ब्रहदारण्य उपनिषद में बता दिया गेत साधन इन साधनों ये तो शाम और श्रवणाधि शाम हो गए बहिरंग साधन और ये हो गए इन साधनों के द्वारा ऊपर तर बोलते चाहे तो भूत प्रतिबंध वर्तमान में भी लेके देखे विषयाशक्ति हो अथवा अन्य त्र उनि का निवर्तते उचित बोलता योग्य उचित का अर्थ करे योग्य योग्येर तस्मि तस्मिन प्रतिबंधे क्षय जिन जिन साधनों के द्वारा उचित उचित प्रतिबंधक निवृत्त होने पर नीते सति ऊपर है ना नीते निवृत्त होने पर विनाशिते सति उसका अर्थ कर रहे श्लोक में नीते सती है ना विनाशिते सति अतः ऊपर है ना अतः अतः बोलते प्रतिबंधा अपगमादे जो प्रतिबंध कहे उसका अपगम बोलतो निवृत्ति होने से स्वश नहीं प्रतिगमा आता का प्रतिगमा प्रतिबंध अपगमाद अच्छा, आ निकाल लीजिए प्रतिबंधा अपगम बोलतो हटाना निवृत्ति होना जो प्रतिबंध अपगम बोलतो निवृत्त होने से क्या होगा स्वशा प्रत्यगात्मु अपना ही जो प्रत्यात्म ब्रह्मतत्व प्रातीश्ति का है कौन ये अधिकारी कैसा अभिन्न रूपेण अनुभव करता है आगे के विचार ओं पूर्णमद पूर्णमद पूर्णा पूर्ण मुदच्यते पूर्णश पूर्णमाध पूर्णमेवशिष्य ओ शा ता ते